सात के बाद आकर चारिला चौरासी जाति जीव जल न थी श्री राममय सब जग जानी करू प्रणाम जोर जुग पानी ज्ञानी कृपा कर कृपा कर कि सब मिल कर छो। सब छान छो। निजे बुद्धि बल भरोस मोही नही आते करूं सब पाई करण छह रघुपति गुणगा लघुमत मोरि चरित सूजन अवगा कौ अंगऊ मति रंक मनोरथ राऊ मतीय नीच ऊंच रुचिया जग जुर सज्जन मोर भिठाई है ही बाल वचन मन लाई है ही बाल जो बालक कह तो तरी बा तो नहीं मुदित मन पिते अरु माता हसी हहीं पूर कुटिल कुचारी परूषण भूषण धारी निज कवी थे लागन निका सरस नी हो वायत फीका पर घनित सुनत हर साहि दे पर पुरुष बहुत, बहुत जग नाही जग बहू नर सर सरि शर्म भाई निज बाढ़ जल पाई सज्जन सकत सिंधु सम कोई, कोई। देख पूय जोई पूरे जोई भाग छोट अभिलाष बड़ कर हूँ एक विश्वास सुख सुन सुजन सब खल करी हैं उपहासहास्या चंद्र जी का सुखमान की, की सब संतन की कल देख रहे थे गुरस्वामी जी जो वो सबकी वंदना करते हैं सबकी वंदना में सज्जनों की वंदना की दुर्जनों की वंदना की और उसके बाद में सारी सृष्टि जितनी जड़ चेतन है सबको भगवान राम परमात्मा समझ करके सबकी वंदना की जड़चेतन सृष्टि की वंदना की चेतन सृष्टि में से देवता से लेकर के असुर तक नागलोक तक जितने भी हैं उन सब प्राणियों की भी वंदना की सब जितने जीव हैं उनकी सबकी वंदना की, की। <coughs> गिनाए कई कोटि के जीव हैं जैसे देव हैं, धनुज हैं, नाग हैं, खाद्य हैं, जीवों के कोटिया हैं ये अब गिनाते हैं कि तो देखो दूसरे प्रकार से देखो तो जीव जो है वो चार प्रकार के हैं आकर चारी। चार चार प्रकार में चार आकर आक्रमण समुदाय या खान <coughs> वो चार प्रकार के जीव है पंडित से जज उजवित जरायु ये चार प्रकार के जो जीव हैं, मैंने उनके जन्म के आधार पर चार प्रकार के हो गए कोई अंडों से जन्म है कोई जे से झिल्ली से गर्भ से उनका जन्म है कोई घूम फोड़ करके निकलते हैं उनका है कोई पसीने से पैदा होते हैं ये हैं, इस प्रकार से चार प्रकार के जीव हैं, तो आकर चार वो सब जीव बीत हैं उनको भी सबको प्रणाम चार प्रकार के जीवों सब को सबको प्रणाम और फिर लाख चौरासी योनिया हैं जाति मनेत्री जाति चौरासी लाख योनिया है मने एक एक उसमें से जीवों में से बहुत बहुत जात के हैं अगर जरायूज हैं तो बहुत प्रकार के हैं उद्भिज हैं तो बहुत प्रकार के हैं इस प्रकार से अंडज हैं तो बहुत प्रकार के इस प्रकार बहुत बहुत प्रकार के एक एक प्रकार के भी अनेक प्रकार के जीव हैं, वो सब उनके रूप, आकार भिन्न भिन्न है स्वभाव उनके भिन्न भिन्न है इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत प्रकार के जीव हैं कई कई प्राणों में गिनाए भी गए हैं कि देखो लाखों में से चार लाख जो है वो तो मनुष्य जैसे प्राणी हैं, यूनिया है चार लाख यूनिया बंदर इत्यादि मिला करके बानर चिंपांजी और मनुष्य और मनुष्यों में से शब्द मिलाकर के चार लाख योनिया पेड़ों की योनिया जो है ग्यारह लाख प्रकार के उद्भिद हैं नौ लाख प्रकार के जो है कीड़े हैं, आठ प्रकार के जो है आठ लाख की योनी जो है वो पशुओं के हैं, फिर पक्षियों के हैं इसी प्रकार सब मिलाकर के चौरासी लाख योनिया तो इस प्रकार से योनियों के बहुत मान योनि के माने नाना प्रकार के प्राणी है अब जैसे पशु हैं तो गाय बैल बकरी ये सब अलग अलग योनिया है भेड़े हैं ऊंट हैं, हाथी हैं, गधे हैं कुत्ते हैं ये सब नाना तो तो प्रकार की योनिया है इस प्रकार पक्षी हैं तो ये नाना प्रकार की योनिया कहीं तोता है तो कौवा है कहीं कोयल है कहीं रंगला है ये सब नाना प्रकार के पक्षियों की योनिया अनेक प्रकार की है ऐसे कीड़ों की में से छोटे छोटे कीड़े से लेकर के और बड़े बड़े सांप जैसे कीड़े अजगर जैसे कीड़े ये सब कीड़े ही है कीड़ों की योनिया प्रकार तो ये सब नाना प्रकार की जितने योनिया और तो देखो कितने प्रकार के जीव संसार में हैं, तो कहा कि चौरासी लाख प्रकार के है जाति जीव जल थल नववासी और फिर ये एक दूसरे प्रकार से विचार भी जाता है तो कुछ तो आकाश में उगने वाले हैं और कुछ धूम पर रहने वाले हैं कुछ पानी पर रहने वाले हैं इस प्रकार का भी विभाजन है वो एक तो जन्म के आधार पर है और एक तो उनके जो है यूनियों के नाना प्रकार के उसके आधार पर विभाजन है पर एक विभाजन जलथल और वायु में, में, में है आकाश में उड़ने वाले आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी हैं आकाश में उड़ने वाले भुनभने वगैरह भी हैं मक्खियां वगैरह भी हैं ये भी सब उड़ने वाली आकाश वाले उड़ने वाले सब कुछ जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले और फिर कुछ मिक्सड प्रकार के हैं कुछ पृथ्वी पर रहने वाले कुछ आकाश मरने वाले आगे चिंगादर का नाम आता है तो चिंगादर किस प्रकार का पक्षी है पक्षी है कि ना पक्षी नहीं पक्षी पक्षियों के होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन चिंगादर के लेकिन ये कहो तो कि तो चुगे जात का कोई इस प्रकार से जन प्राणियों में से कहो तो बनावट वैसी है लेकिन है नहीं जमीन पे तो बैठ भी नहीं सकता खड़ा भी नहीं हो सकता चल भी नहीं सकता तो उड़ता रहे या कहीं पेड़ पर टंगा रहे बस धूल का धूम पर ऊपर तो से तो पैर रख करके बैठ नहीं सकता ना खड़ा हो सकता न दे नहीं सकता लेकिन कान कहां से आ गए उसके जो है वो पक्षी अंडे देते हैं लेकिन वो अंडा नहीं देता तब देखो अजीब अजीब प्रकार के इस प्रकार के फिर वो बनावट के हिसाब से उड़ने के हिसाब से कहा, कहा मिलकर के कैसे कैसे प्राणी बन गए तो तरह, तरह तरह के प्राणी इस प्रकार के फिर कुछ प्राणी इस प्रकार के हैं कि रींगने वाले कीड़े भी हैं और फिर वही थोड़ी जल में बदल करके उड़ने वाले जिसे तितली है कहाँ वो फिर कीड़ा बनकर के कटर बन जाता है और फिर ट्यूपा बन जाता है और फिर टिकली उसमें से निकल आती है अब तो देखो उसमें किस किस प्रकार से जो है उनके रूप बदलते रहते हैं उनके ये भी देखो किस तरह से प्राणी जो है वो रूप धारण करते हैं शरीर उनके कैसे जैसे बदलते सामने देखते देखते बदल जाते हैं कहा कैटर पर रेंगने वाला कीड़ा से के पत्ते खाने वाला और कहाँ पर थोड़ी देर में बन गया वो जो है वो एक घेंटी जैसा बन गया टीपा कहते हैं वो बन गया और फिर उसमें से फूल निकला अंडे जैसे में से तो निकल करके तक्रीबन को ओढ़ने लगा तो पत्थे निकल तो ये ये तरह तरह के जो ये है लीलाएं शिस्ट में नाना प्रकार के जीव हैं लेकिन सब प्रकार के जीव जितने भी हैं उनके सबके विभाजन विस्तार नहीं किए तो उसी आशा नाम बना दिए कि इस, इस प्रकार के विभाजन कितने प्राणियों हो सकते हैं इनमें आगे चल के उत्तरकांड में फिर आता है ये जैसे आकर चार लाख चौरासी योन भ्रमत यह है जीव अविनाशी हम्म ये आता वहां पर जब भगवान राम उपदेश देते हैं तो योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी जीव अविनाशी है वो वो तो मरता नहीं शरीर के मरने से तो तरह तरह के शरीर धारण करते हुए एक शरीर से दूसरे शरीरों में घूमता रहता है कभ कर करुणा नर देस दे दे विनहित सने ही कभी भगवान उसको जय वो हो करके कृपा करके तब उसको मनुष्य शरीर दे देते है उस स्थान को देखने से ऐसा लगता है कि मानो मनुष्य जो है वो चार लाख यूनियो में से नहीं है कि चार लाख योनिया पूरी हो जाती हैं उसकी या उनमें भटक लेता है जब जिन योनियों में जाना होता है तब उनमें से एक अलग यूनि मनुष्य योनि अलग ही यूनियो में है वो प्राप्त से हो जाती है मनुष्यौन की अपनी एक विशेषता अलग है अलग प्रकार का प्राणी है बुद्धि अलग प्रकार की है उसका अपनी संस्कृति है साहित्य है भाषा है ये सब जैसा मनुष्य प्राणी में जैसे ये सब उपलब्ध है ऐसे अन्य प्राणियों में किसी में नहीं है इसलिए चौरासी लाख में नहीं आता अलग से है लेकिन जहाँ चौरासी लाख योनियों का विस्तृत वर्णन है उनमें ये कहा गया कि मनुष्य भी चौरासी लाख योनियो में से एक योन भी है और मनुष्यों में भी कई प्रकार की यूनिया ऐसे करके विस्तार कर दिया ये तो इसलिए चाहे चौरासी लाख यूनियो मनुष्य आता हो ना आता हो लेकिन ये सब जितने भी प्राणी है इन सब शरीरों को धारण करते हुए जीव जो वो हो चरण करते रहते हैं और तो जीव सदा वही है जीव जो है मरता नहीं है जीव जीवित बना रहता है और शरीर छोड़ता रहता है जीव के साथ में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जीव के साथ सदा लगे रहते हैं वो नहीं छूटते वो तभी छोड़ते हैं जब जीव मुक्त होता है जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक तो उसके साथ सूक्ष्म और कारण शरीर जीव के साथ लगे ही रहते हैं केवल स्थूल शरीर बदलता रहता है तीन शरीरों में से एक शरीर बदलता रहता है जैसे 24 घंटे हम लोग सोते जागते हैं तो कभी शरीर से तादात्म होता है कभी नहीं होता कभी स्थु शरीर से तादात्म कर जागृता अवस्था उठने बैठने चलने फिरने लगते हैं व्यवहार दूसरे लोगों से करने लगते हैं और कभी ऐसी अवस्था भी आ जाती है शरीर से तादाद नहीं रह जाता शरीर रहता है लेकिन तादात नहीं रह जाता उससे शरीर से अलग भाव हो जाता है सूक्ष्म शरीर भाव में आ जाते हैं काम शरीर भाव में आ जाते हैं बस ऐसी जीव की अवस्था करके देख लेते हैं समझ के आधार पर कहते हैं कि ये सब जितने भी जीव हैं सब शिव राम में सब जग जानी ये सब भगवान श्री राम सी जी के रूप हैं सब उन्हीं के रूप भगवान श्री राम के रूप हैं या सीता जी के रूप है पहले ये कहा था जय चैतन जग जीव जब जी सकल रामजान सीताजी नहीं थे माँ सब एक मात्र थे ये अद्वैत बात था अद्वैतवाद के अनुसार क्या है एक ब्रह्म ही सर्वत्र है मायावा अरे वो क्या होती कुछ नहीं विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत क्या है <coughs> कि भगवान राम भी हैं, सीता जी भी हैं, ब्रह्म भी है माया भी है आ? माया भी है अब देखो माया जी नहीं कुछ वेदांत अद्वैत वेदांत में लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद में क्या है कि माया भी है ब्रह्म भी है माया भी है इसमें ब्रह्म जो परमात्मा जो है वो तो समस्त जितनी की सच्चिदानंद रूप जो सत्ता दिखाई देती है रूप दिखाई देता चेतन दिखाई देती है ये तो परमात्मा की है ब्रह्म की है और जो नाम रूप आत्मा जितनी भी लीला विस्तार दिखाई देता है शिष्य जितनी दिखाई देती है प्रकृति जितनी भी है ये सब ये सब सीता जी है या माया है ये सब इस प्रकार से मिल करके तब दोनों करके सारी, सारी जगत में माया का विस्तार भी है और परमात्मा भी उसके अंदर विद्यमान है वो भी इसके समय है विशिष्टा द्वैतवाद के अनुसार माया के द्वारा सृष्टि की रचना तो है लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण माया में व्याप्त है प्रकृति में व्याप्त है लेकिन अद्वैत वेदांत के अनुसार व्याप्त नहीं है अद्वैत जैसे कि घड़े में आकाश घुसा हुआ या उसके भीतर वायु भरी हुई है एक तरीका ये है रूप देखने का और एक तरीका देखने का ये है कि मिट्टी से घट के उत्पन्न हुए तो घट का अधिष्ठान मिट्टी है मिट्टी का घट कुछ नहीं है तो मिट्टी भी घट में व्याप्त है जल में जल जो है वो तरंग में व्याप्त है समस्त तरंगों में जल व्याप्त है तो इस प्रकार से भी देखें तो वहां दूसरा रूप देखने का इस प्रकार से तरंग जो है जल से भिन्न कुछ भी नहीं है तो जल तरंग में कैसे व्याप्त होता है और कमरे के भीतर हवा कैसे भरी होती है या लोहे के गोले को गर्म करो तो उसमें जो है अग्नि कैसे प्रविष्ट हो जाती है तो लोहा कैसे गर्म हो जाता है तो ये दो तरीके देखने के एक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत है दूसरा अद्वैतवादी सिद्धांत इस प्रकार से देखते हैं कि ये सिद्धांत उनको अब किसकी बुद्धि कहां तक तो काम करती है कौन सिद्धांत प्रिय लगता है जो लगे बहरहाल परमात्मा सब है सारी सुी जो है परमात्मा मय है परमात्मा के बिना कहीं नहीं तो परमात्मा तो दिखाई देगा चाहे अधिक दिखाई दे चाहे विशिष्टाद्वै दिखाई दे लेकिन परमात्मा तो सबको तो दिखना ही चाहिए इसलिए सी राम में सब जगह जानी सब भगवान सीताराम को समस्त दिख जाने समस्त जगह तुम्हें तो करूर है लेकिन ऐसे करके विचार करना गलत हो जाएगा कि कहें कि जितने पुरुष है वो तो सब राममय राम के रूप सब पुरुष हैं और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता महारानी हैं ये अर्थ गलत है ज्यादा स्थूल हो गया ऐसा तात्पर्य नहीं इसलिए श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो गुरु पानी इसलिए हाथ जोड़ करके हम सबको प्रणाम करते हैं <coughs> सबको प्रणाम करते हैं आप किसको प्रणाम कर रहे अब इससे पता चल जाता है तो तुलसीदास जी को प्रणाम किसको कर रहे हैं? जगत के पेड़ पौधों को प्रणाम कर रहे हैं कीट पतंगों का स्पक्षियों को प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं अब जब दृष्टि का पता लगता है प्रणाम करने, ऊपर से कोई देखे तो क्या तुलसी राश जी ने जो है वो कीट पतंगों को भी प्रणाम किया है कुकर सुकर को भी प्रणाम किया है प्रणाम किया उनको लेकिन उनको प्रणाम किया है परमात्मा का उसमें भीतर देखते हुए तक किया है तो कि परमात्मा ही ने सब रूप धारण किए हैं इसलिए प्रणाम किया परमात्मा को भुला करके उनके रूपों को प्रणाम नहीं किया देखो इतना ही में बहुत अंतर हो जाता है ये जगत और जगत के विषय सबको प्रिय हैं, लेकिन ये जगत के विषय सबको प्रिय होते हुए भी इसमें मुक्त तो कोई नहीं होता जगत भी प्रिय है जगत के विषय भी प्रिय हैं, लेकिन मुक्त तो नहीं है बल्कि बंधन है दुख क्लेश आदि है लेकिन इसी जगत में सर्वत्र ज्ञाप परमात्मा उस परमात्मा में प्रिय हो तो परमात्मा की प्रीति की माने परमात्मा ने जगत का रूप धारण किया तो जगत में भी परमात्मा सुरख होने के कारण जो प्रीति है अब वो मुक्तिदायी नी हो गई जरा ही देर में बदल गया मामला विषय में प्रीति हो गई तो बंधनकारी हो गया परमात्मा में प्रीति हो गई चाहे वो विषय ही परमात्मा ही के रूप हो लेकिन परमात्मा में प्रीति हो गई तो मुक्ति कारिणी हो गई जरा जरा देर में बात में कहा से कहा बात हो जाती है इसलिए कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी प्रणाम जोर जग पानी दोनों हाथ जोड़ करके हम उस परमात्मा को भगवान राम को सीता जी को प्रणाम करते हैं जानी कृपा कर किन कर और सभी मिली कर हूँ छाण छो हू और सबकी बात भी कहते हैं कहते हैं कि सब परमात्मा स्वरूप सभी है चाहे देव गणित गंधर्व त्याग जितने हैं वो सब और जितने चार लाख चौरासी यूनियो के जितने भी प्राणी सब हैं, सब में परमात्मा विद्यमान है वो सभी एक तो परमात्मा निरुपाधिक परमात्मा और सब इनका रूप धारण किया हुआ तो सोपाधिक परमात्मा हो गया तो सोपाधिक परमात्मा है तो से कहते हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा करे क्या समझ करके कि हम हम भी जो है वो तो उस भगवान के हम कृपा निधान परमात्मा के हम भी किंकर हैं जान कृपा कर किंकर मोहू कृपा करके माने भगवान पर परमात्मा राम जो है वो कृपा निधान है उनके हम किंकर है ऐसा जान करके सब मिल कर सब लोग मिल करके हमारे ऊपर छोड़ करो छोड़ मन कृपा करो छाले छल मन छल छोड़ करो मन संसार में परमात्मा को छोड़ करके देव गणिज इत्यादि जितने भी है ये सब प्रेम करते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए अपने अपने स्वार्थ को देख कर प्रेम करते हैं। उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो प्रेम कुछ ढील की बात सब स्वार्थ स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति सुर नर कि देखो कि अगर हमारे द्वारा आपका जो हित न होता हो तो आप उस छल ऐसा न करें कि अरे ये अगर हम इसके ऊपर हमने कृपा कर दी और ये भगवान का भक्त हो गया मुक्त हो गया तो फिर कौन हमें जलदान करेगा कौन हमारी पूजा करेगा कौन हमारा भोग लगाएगा इस बात का जो है इस छल के लम्बा मैंने इस बात की चिंता न करो उपनिषदों तो में आता है कि देखो देवता भी ये नहीं चाहते है इंद्रादि देवता मरुनादि देवता ये नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य मुक्त हो जाए वे क्या चाहते है वो चाहते हैं कि हमारी पूजा करते रहो भूलो परमात्मा परमात्मा मुक्ति मुक्ति को छोड़ो हमारी पूजा करते रहो आहुतियां हमको देते रहो यज्ञ करते रहो ओम वरुणा स्वाह ओम इंद्राय स्वाहा यही करते रहो उसके बदले में कहकर जो तुम चाहते हो बताओ हम तुमको देंगे तुम्हें क्या चाहिए धन चाहिए धन लो पुत्र चाहिए पुत्र लो यश चाहिए यश लो ये लो वो लो ये लो वो लो सब देंगे लेकिन तुम तो हमारी पूजा करते रहो ये देवताओं का स्वभाव है फिर क्या करो तो उन देवताओं से भी कहते हैं कि हम हमसे हम आपसे हम आप कुछ भी और नहीं मांगते से हमारे ऊपर कृपा करो ये छल छोड़ो और इस प्रकार के हमसे कोई आकांक्षा इच्छा न रखो ऐसी कृपा करो कि हम भी भगवान परम परमात्मा के भक्त हों उसी पर जाए उसी तरफ आगे बढ़े हम तो भगवान के ही भक्त हैं उसी के दास है तो हम जिनकी दासता करेंगे और ये सब देवता भी अंतता उसी परमात्मा के दास है उसी की सेवा में लगे हुए हैं जितनी भी देवता है सब ईश्वर परमात्मा जो सबके ऊपर वज्र लिए खड़ा है उसके डर के मारे सब देवता जो उसी की सेवा में लगे रहते हैं तो तुलसीदास कहते हैं आप जिसकी सेवा में लगे हो उसी की सेवा में हम भी लगे हुए हैं हाँ, अब तो हमारे लिए वो अपने लिए हमसे कोई कामना मत रखो इसलिए छल छोड़कर के हमारे ऊपर कृपा करो अब देवताओं की याद से इन सभी से ये क्यों कामना इस प्रकार की तुलसीदास जी करते हैं उसका कारण बताते हैं कि भाई आप कृपा कर दो हमारी बुद्धि सुधर जाएगी और नहीं कृपा करोगे तो बुद्धि पलट जाएगी ये सब देवता अधिष्ठात्र देवता है कहीं इंद्रियों के देवता है कोई आंख का देवता कोई कान का देवता कोई नाक का देवता कोई मुंह का देवता कोई मन का देवता कोई बुद्धि का देवता ये सब देवता सब बैठे जगह जगह है यही देवता अगर सुधार कर दें तो सब ये सब निर्मल शुद्ध हो जाए सही रास्ते पर काम करें यही देवता बिगड़ जाए तो सबको बिगाड़ दे बुद्धि का देवता बिगड़ जाए तो बुद्धि को बिगाड़ दे मन का देवता बिगड़ जाए तो मन को बिगाड़ दे कई सब देवताओं से प्रार्थना है कि इन सबको संभालो क्योंकि हम भगवान की कथा अगर कहना चाहें तो जब तक तो मन ठीक न हो तब तो तक तो कथा कैसे कहेंगे मन ठीक मन शुद्ध मन नहीं होगा तो भगवान की कथा कैसे होगी भगवान का चरित्र तो परम शुद्ध है विशुद्ध है कलुषित मन से भगवान की कथा हो नहीं सकती कल मन में अगर विषयों की कामना बनी रही तो भगवान की कथा कह नहीं पाएंगे किसी विषय पर उससे कहो कि देखो भगवान राम की कथा तुम सुनो संक्षेप में इतनी है ये। अपने कहो अपने मुंह से कि भगवान ऐसे शांत स्वभाव के हैं निर्विकार हैं निर्विषय हैं। इस प्रकार के वो उनसे कहें कि भगवान ने कितना अच्छा काम किया देखो जब उनको बन जाने के लिए कहा गया तो प्रसन्न मन से बन चले गए कहो तुम अपने मुंह से तो वो उस व्यक्ति को जिसको की आसक्तियां भरी होंगी उसके मन में वो कभी कह नहीं सकता कि भगवान राम राज्य छोड़कर के अनासक्त भाव से मन में चले गए प्रसन्न प्रसन्न चले गए ऐसा वो मुख से बोल नहीं पाए। उसके मन में मन उसके मन में यही कहता रहेगा मन भीतर भीतर कहता रहेगा कि भगवान ने तो बड़ी गलती की राज्य तो नहीं छोड़ना चाहिए हम होते तो नहीं छोड़ तो जिसका मन ये कहता है अगर हम होते वहां पर तो, तो राज्य न छोड़ते हम छोड़ करके कथा भी ले जाते हैं तो ऐसा मन भलाइए कैसे कहकर भगवान राम ने बहुत अच्छा काम किया प्रशंसा करो भगवान की तो कैसे करे प्रशंसा नहीं कह पाया तो भगवान की कथा कहने के लिए भी जैसे भगवान का स्वरूप शुद्ध है वैसे तो शुद्ध स्वरूप बना जब मन बुद्धि शुद्ध हो निर्विकार हो तब भगवान की कथा कहता हमने नहीं कहता इसलिए निज बुद्धि बल भरोसा मुहिना ही कहते हमारे यहां मुझे जो है अपनी बुद्धि का बल का भरोसा नहीं है बुद्धि बल का भरोसा नहीं है ताते विनय करो सब पाही इसलिए हम सबसे विनती करें निजी बुद्धि बल भरोसा मुही ना ही अब तुलसीदाची को अपनी बुद्धि के ऊपर बल भरोसा क्यों नहीं कहते हैं ये तो सब चंचल स्वभाव के हैं ही है ये तो सब गड़बड़ होते ही है प्राकृत हैं, हैं भौतिक होते हैं और इनसे दिव्य परमात्मा की हम उसके वर्णन करना चाहें अलौकिक परमात्मा उसकी महिमा का वर्णन करना चाहें ऐसे मन बुद्धि से तो भला कैसे हो सकता है ये बड़ा कठिन काम है इस प्रकार से इसलिए तुलसीदास जी जब भगवान की कथा कहना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि देवता लोग कृपा करें और सब लोग कृपा करें तो बुद्धि में कुछ बल आ जाए कुछ विशेष प्रतिभा जागृत हो तो फिर भगवान की कथा कैसे सकें ताते विनय करो सब ही इसलिए हम सबसे विनय करते हैं अगर तुलसीदास ये समझते हैं हमारी बुद्धि तो वैसी बड़ी प्रचंड है बड़ी शक्तिशाली नहीं है किसी क्या जरूरत सहायता की तो बिनती करने की क्या जरूरत है तुछी? अब देखो तुलसीदास की इस सब बातों में एकदम तुलसीदास ऐसा अपनी बात कह रहे हैं और अपनी इस प्रकार से वंदना कह रहे हैं लेकिन शिक्षा सब में इसमें भी है शिक्षा की दृष्टि से देखो तो चाहे हमारी बुद्धि तुलसीदास जी जैसी निर्मल हो और जैसा सुंदर काव्य तुलसीदास ने लिखा इतना कर सकने में समझ हो तो भी हमें अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करना चाहिए और जिनको तुलसीदास जी जैसी बुद्धि तो क्या उसकी चौथाई और शतांश भी नहीं जिनकी, जिनकी बुद्धि है वो अभिमान करें है? तो फिर उनको क्या कहा बात इसलिए जो है देखो अपनी बुद्धि का अभिमान लेकर के अपने बल का अभिमान लेकर के भगवान की कथा नहीं हो सकती हो नहीं चलती कभी मान छोड़ें तब कथा अब तुलसीदास ऐसा लगता है जैसे कि तुलसीदास जी घबरा रहे हों उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा लगता है कोई कमजोरी लग रही है तो दूसरी दृष्ट देखो तो लगे कोई कि कोई वीकनेस है तुलसीदास जी जिसपे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं इसलिए इस प्रकार का हाथ सबके जोड़ रहे हैं लेकिन यह अध्यात्म शास्त्र के अनुसार ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है ये जो है उनको अपने अंदर जो शक्ति होती विद्यमान उसको जागृत करने का तरीका आई व्यक्ति के अंदर शक्तियां तो हैं लेकिन शक्ति प्रकट कैसे हो कार्य कैसे करे उसके लिए देवताओं का आवाहन करते हैं ये उपनिषदों में परम्परा चली आ रही वैदिक परम्परा इसी प्रकार से कोई उपनिषद प्रारंभ करते हैं तो उपनिषद में प्रबंधन परमात्मा का गुरु वर्णन करता है शिष्य उसको सुनता है समझने की कोशिश करता है लेकिन उसके पहले देवताओं का आवाहन करते है। शांति पाठ क्या मध्यम का शेख करना उसमें क्या है हा? हा? उसमें सब जगह बृहस्पति के आवाहन तारक्ष का आवाहन ये सब क्या है ये सब देवताएं जो है ये है इंद्र हैं बृहस्पति हैं ये सब देवता जो है इनका आवाहन क्यों किस लिए करते हैं जिससे कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो निर्मल हो शांत हो और फिर हम उस का चिंतन कर सकें अभिमान लेकर के नहीं कर सकते अभिमान तो व्यक्ति की बुद्धि को दुर्बल बनाता है निराभिमान व्यक्ति की बुद्धि को सशक्त बनाता है तुलसीदास जी का यह वर्णन निराभिमानता सूचित करता है इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी सूचित नहीं करता ये निराभिमानता का लक्षण निराभिमान बात होना एक है ये श्रेष्ठ गुण है और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना यह दुर्गुण है लेकिन दोनों में अंतर कहा कैसे किया जाता है ये सब विवेक बुद्धि से सीखा जाता है धीरे धीरे करके धारण करें कि अपने अंदर ऐसा भी नहीं है अभिमान छोड़ दिया तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा ऐसे नहीं अपने ऊपर तो विश्वास रखना पड़ता है विश्वास रखना पड़ता है अभी बात हुई स्वामी तेजमेन्द्र जी से तो उन्होंने कहा कि तो देखो अब हम इसमें एक बात आ रही है कि चेन्नई मिशन का एक स्लोगन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे आ रहा है फिलहाल उसके ऊपर विचार करो क्या विचार करो कि वी कैंड वी मस्ट ये चिन्हेशन का स्लोगन बने जनरल सरकार वीकेंड अब वीकेंड का के मतलब हम कुछ कर सकते हैं ऐसा भरोसा लाभ क्या रहेगा कि हम तो गुड्डे ठुड्ढे हो गए हम तो कुछ हो नहीं सकता हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया अब हम क्या कर सकते हैं हम तो बेकार आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं ये जो शरीर है तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो चाहे बिल्कुल एकदम से मृत्यु सैया पर पड़े हो तब भी कुछ ना कुछ कर सकते।, कर सकते हो तब क्या कर सकते हैं तब भी जो आसपास कोई दिखाई दे उसको अपने जीवन के अनुभव की कोई ना कोई बात बता सकते नहीं बता सकते बता ही सकते तो देखो हर समय के हम क्या कर सकते हैं वी कैन एक तो भरोसा ला और फिर वी मस्ट और फिर जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो मस्ट वी मस्ट डू वी कैन डू समिंग and we must do that thing स लाएक हम कुछ कर सकतेडेंस के साथ में मेजमान होकर के कार्य करें बस तो ये जो कुछ हमारे अंदर जो कुछ कार्य हो रहा चल रहा है उसको ये भी कि कर्म करते हुए भी अपने आप में अकड़ता भाव बनाए रखो रखते तो मैं कुछ नहीं करता होता सब कुछ है देखो एक के बाद ये चीजें हैं उसकी अध्यात्मिक पहली बात हो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको थोड़ा कुछ करे दूसरी बात जो कुछ करो उसमें तर का भाव मत रहे लेकिन यह न समझे किया कि जितने और लोग सब सहयोग देता देवताओं के सहयोग नाग नर देव सबका सहयोग हुआ तो उनके बल से सब छोड़ा अपने आप से कुछ नहीं हो रहा हम क्या कर सकते हैं उसमें अकेले मत इस प्रकार से अपने अभिमान भी ऐसा बलों से बने मानी एक व्यक्तित्व जो वो जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व है उसमें बड़े बैलेंस ज़रूरत है न उधर न उधर अर्थ कहीं न होने पाएगा अहंकार के लिए अपना होने पाए, भी पाए। और कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए अपने होने पाएगा अहंकार छोड़ दिया तो बैठे तो कुछ नहीं करते क्योंकि भाग अहंकार ही नहीं करते तुलसीदास जी के भाव के इस प्रकार से देखे देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है तो क्या हुआ तो नहीं भरोसा तो कुल सुबह बैठे चुप क्या कहा है आया बैठा है तो कहो ना इच्छुक नहीं बैठे? सबसे प्रार्थना करें, सबसे सचु संचय करेंगे करेंगे तो जरूर कुछ लोग इसलिए करो चाहे रघुपति गुणदाहा क्या भगवान के गुण गथा जाना चाहता हूँ लगी मत मोर चलते आएगा क्या हमारी बुद्धि तो थो थोड़ी है लघुमत मोर हमारी बुद्धि तो थोड़ी है और चलते भगवान का बड़ा जग ब्र मैंने जैसे भगवान के चलते की जगह बड़ी महान है उसका तो वर्णन करने के लिए बुद्धि भी वैसे महान होनी चाहिए लेकिन बुद्धि वैसी है नहीं लेकिन फिर उसका वर्णन करना चाहते अब इनका सप्ताह जो प्रश्न बीच में आते जाते हैं तो तुलसीदास भी उनके मन में भी आते जाते हैं और उनका उसके आगे आगे उनका समाधान भी बोलते जाते हैं ऐसा क्यों करते बनते गायन हम भगवान के गुणों को गाना चाहते हैं सुनाना चाहते हैं लेकिन जब की बुद्धि हो सुनाइए तो सूझ में एक अंग उपायू तब जब भगवान के चलते के वर्णन करना चाहते है और बुद्धि साथ नहीं देती तो कोई उपाय सोचता न कोई अंग सूझता कोई अंगनी दिखाई देता और किस प्रकार के बिना वाणी के उसका वर्णन कैसे कहें बिना बुद्धि के तो कोई उपाय दिखाई देता कैसे वर्णन किया जाए उसका मन मत रंक मनोरथ राहू मन और मत तो रंक लेकिन है लेकिन मनोरथ राजा जैसा मन रंक है रंक मैंने दर्दी जिसमें कि कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं तो उसके पास कुछ है नहीं है तो ऐसे तो मन बुद्धि तो ऐसे ही लेकिन मनोरथ बहुत बड़ा मनोहर बड़ा कितना बड़ा राजा की तरह राजा के जैसे मनोरथ हो वैसा मनोरथ हमारा राजा के पास तो बहुत है इसलिए वो भी इच्छा भी करेगे हम बदल के दूसरे राज्य आक्रमण कर देंगे उसके तरफ भी कब्जा कर देंगे उसके तो ऐसा उसके मनोरथ उसके मन में आता है तो वो अपने उसके पास से न उठगी बल है बुद्धि है उसके भरकर उस प्रकार करता है लेकिन कोई रंग बिल्कुल दरब्री है वो कहे हम आक्रमण कर देंगे बदल वाले राज्य के ऊपर बन जाएंगे तो ये तो बिल्कुल दक्ष की बात है उसमें ऐसा व्यक्ति क्या करेगा रंग की व्यक्ति तो लेकिन हमारे साथ कहते हैं तो उसी बात ऐसी बात है की मनोरक्ष राजा जैसा है कि चाहते के वर्णन करने के संसार का हम संसार की घटनाओं का वर्णन करना है तो आसान वर्णन कर लो उसका लेकिन जहाँ परमात्मा का वर्णन करना हो परमात्मा की गुणगाथा का वर्णन करना हो तो बड़ी ही शुक्ति बुद्धि चाहिए बड़ी सशस्त बुद्धि चाहिए तब तो इसका वर्णन होगा इसमें बड़ा करना पड़ता है अपने मन बुद्धि को बड़ा संयमित करना पड़ता है आगे तो भी बताएंगे अभी पहले भी करवाए आगे बताएंगे इस मन बुद्धि को सशक्त बनाने का तरीका क्या एक तरीका तो पहले बताया है कि हमने गुरु के चरणों की शुरुआत की उससे है थे थे थे थे उससे देखा हुआ तो हमारे विवेक के नेत्र को भवोचन तो भगवान की कथा कहने के लिए रास्ता खुला लेकिन असल बात कहा आ गई अब मन बुद्धि की बात आ गई कि कहते मन बुद्धि भी सोशल पिछाइये धानी भी चाहिए टाइये उसके लिए अन्य अन्य सब देवताओं तो के जिनके जिनके अधात्र देवता है वाणी के अधिष्ठात्र देवता है मन के अधिष्ठात्र देवता है बुद्धि की अधात्र देवता है उनसे विनती करते हैं कि जिन जिनके उसके कथा में वर्णन करने में जिनकी की सहायता पड़ती हुए वो भी सब भी सहायता करें आगे फिर कहेंगे की इनके दूसरा तरीका यह होगा और तीसरा तरीका एक और जो आगे चलते बताएंगे जब मानसरोवर की कथा आएगी रामचौ मानस मानस मानसरोवर और फिर मानसरोवर से सरयू निकलती है उन शरीर से जब वर्णन आएगा तब वहां कहेंगे देखो हमने अपनी बुद्धि को मानसरोवर के जल में नहलाया तब हमारी बुद्धि निर्मल हुई शरीर के जल में अपने मन को नहलाया तब हमारा मन निर्मल हुआ अब कथा अच्छा करते हैं तो देखो अपने मन बुद्धि को सबको निर्मल बनाने के सब तरीके हैं है? जैसे तुलसी भाव बनाए ऐसे हिंदी तो बनाये ये तो कहने तो का प्रति काम है उन्होंने कैसे क्या किया सामने एक एक उदाहरण है आइडियल उदाहरण है कि तुलसीदास जैसा सामने भक्त हो तो गया भाषा में भी तो उसकी सामर्थ ऐसा ज्ञान है ऐसा आनंद है एक ऐसा व्यक्ति बन गया वो कैसे बनाए तब तो वो तुलसीदास स्वयं बताते हैं जैसे तुलसीदास ने कहा कि तो देखो जितने तो भी बाल्मी के नारा दिखती होनी कभी तुलसी वासी मन अपनी होनी हो तो तो अपने अपने अंदर जो है ये है सामर्थ इस प्रकार की वृद्धि में मन बुद्धि में सामर्थ आगे तो कैसे आवे सबसे प्रार्थना करो सबकी सहायता सदस्य जोता उनकी सहायता मांगो मन बुद्धि को शुद्ध कैसे बने नहीं? तो कहते हैं कि भगवान का चिंतन करे स्मरण करे परमात्मा का चिंतन करना है उसका अवधान करना है ध्यान करो परमात्मा का शरीर में क्या है भगवान की कथा है भगवान की कथा के सावधानी से शुरू तो मन निर्मल हो जाए भगवान का सम्मान करो तो बुद्धि निर्मल हो जाए ठीक है संगत व्यस्त नहीं करते है बस ऐसा करके तो ये सब्ध करने का तरीका बताते उदाहरण बताते हैं नीच बुद्धि तो नीची हो और ऊंच रुचि और रुच बड़ी अच्छी हो इच्छाएं बड़ी बड़ी हो लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि में सामर्थ्य न हो तो कैसा हो कि चाहिए जब जुदल में छाछी चाह का इच्छा है। कर अमृत लेगी और उसे जुड़े छाछ नहीं, भी नहीं, नहीं।, चाँच। चाँच भी नहीं तो है, नहीं। में है, तो है। नहीं। भी ना मिले छाछ भी एक अमृत का रूप है इस दूख में अमृत का कहीं है तो मथा है दूध कभी भी अमृत कहते हैं लेकिन दूध से ज्यादा दही और मठा है ये अमृत है इसलिए तो अपने कुछ तो सर्द लोट वाला तो मिलता है चाहते तो उसके लिए लेकिन उस दुनिया में मट्ठा भी नहीं मिलता मट्ठा तो अब तो आजकल तो सर है लेकिन पचास वर्ष पहले स्वतंत्र नहीं हुआ कि तो मथा दुखता नहीं चांदी है मट्ठा नहीं मिलता एक गिलास दिखा मा डाले उसके अंदर जो है दूध इतना हुआ तो दूध घाट धूल रखा तो उसने दूध पिया घी खाया मट्ठा खाया लेकिन मठा खुदी भाग रखा हुआ है मोहल्ले घर को जितने आए जो आया उनका मथा हो मथा बोटा ला उनके पास लेटा लेकर को गिलास लेकर को ले डाल अब ऐसी सुविधा आप कहा ने? ने? ने यहां है ऐसी सुविधा है कहा सबकी बात मैं मैथ समझ अब तो उनके जमाने की बात थी जरूरत हो ऐसे ही मिल जाएगा तो कोई जरूरत नहीं कुछ का समझो मिल जाएगा लेकिन अब घूम नहीं मिले पैसा लिए घूमने को नहीं मिले ऐसी कहते हैं कि देखो चाहिए जगत छाहते तो अमृत मिलता मत छाई कहते है कि सज्जन लोग हमारी भ्रष्टता को क्षमा करें तो भ्रष्टता को समझ गए कि लोग बात क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि भाई को तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है तो तुम क्यों करो कद क्यों भगवान में कथा करना चाहें दिखाई क्यों करते अरे जब तुम्हारे पास बुद्धि होश कथा के कहने लाए कहना कथा नहीं है तो बढ़े के क्या नहीं हमसे नहीं बैठा जाता कैसे बड़े भिट होते क्या माफी मांगते सज्जन मोर दुखाई असु ही बाल बचन मन लाई कि हम जो कुछ कहेंगे वो बाल बचन जैसा होगा बाल बचन कैसे होते हैं वो जो कुछ बोलता कहना चाहता है कुछ कह नहीं पाता है पूरा वास्तव भी नहीं बोल पाता पसंद जो वो भी ठीक नहीं बोल पाता लेकिन होता क्या है कि बालक तो करता लेकिन जो बालक इस प्रकार से इतनी बोलते हैं और साफ़ साथ नहीं बोल पाते है तो सुन मुझे के मन माता तो माता पिता उसे मुदित बंद होकर सुनते माता पिता बार बार उस तुतली बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित करते हैं उल्टा सीधा बोलता है तो सुन सुन करके पसन्न होते तो है तो लगा बोलने तो लगा, तुतला बोलता है तो क्या हुआ बोलना तो नहीं है ने? और तुतली बार उल्टा बस भी अच्छा लगता है तो ऐसे कहते हैं कि जितने सज्जन लोग हैं वो तो सब माता पिता की तरफ सब भगवान के रूप भगवान राम सीता जी माता पिता है तो तुलनी के रूप सारे सज्जन लोग जितने भी सब सब पिता है वो तो लोग हमारी बाने को सुनेंगे तो सुन करके तुतली बातों की तरह से हम बहुत खाते हुए साथ साथ नहीं बोल पाएंगे ठीक ठीक नहीं बोल पाएंगे गलत बोल पाएंगे तो बोलेंगे लेकिन कम से कम उसको सुन करके वैसे तो कम सुन सकते हैं जैसे कि माता पिता अपने बच्चे की बात किया पिता को कहेंगे तो कि एक बार हमने कोशिश तो की भगवान की कथा सुनाने के लिए प्रयास किया गलत किया तो क्या बात है नहीं ठीक कह तो क्या बात कुछ किया तो सही तो जब तक ठीक ठीक न बोलना आ रहा तब तक तब बोलना नहीं बन रखे हम तो कब सीखना वो तो जो बोलना शुरू करेगा पहले तो तरह बोलेगा जो बोलना शुरू करेगा वो दस शब्दों का उपयोग करना शुरू करेगा माग संभालते समझते सम्भाल संभालते तब उसके शब्द वाणी बदेंगे महासा भी सीख होगी कभी समय आएगा तो उनके सबके शब्दों का सम्यक प्रयोग होने लगेगा उसके तो वाणी में कुछ चमत्कार भी आ जाएगा वाणी को चमत्कार भी होता है एक तो साधारण भाषा होती है फिर उसी भाषा में कुछ चमत्कार आ जाता है तो चमत्कार आ जाता है फिर सुनने वाले के चित्र तो तो के प्रभाव पड़ता है गहराई को प्रभाव पड़ने है ऐसा सामर्थ आ है लेकिन जिन लोगों के बाणी में ऐसे सामर्थ्य है क्या वो पहले ही उसे ऐसी थे जमीदाता ही ऐसे थे अभ्यास करते करते तो इसलिए उत्साहित करते हैं कभी कर तो देखो कि अगर हम नहीं बोल पाते ठीक ठीक थी भगवान की गुणार्था नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से हमारे बच्चों की तरह से हमारी वाणी को समझो और उस प्रकार से हम सुनाते हैं तो सुन करके प्रसन्न होंगे लेकिन तुसरी आज भी करके तो प्रसन्न होंगे तो हम योगी नहीं आशा करते हैं कि हमारे बच्चे की तरफ हम बोल रहे तो माता पिता की तरफ है और हम लोग प्रसन्न भी होंगे अरे जो माता पिता होते हो तो कितनी बात सुन करके प्रसन्न हो भी जाते हैं और बच्चा जो है उसको उस तरह से नाराज भी होता है या कुछ उस का गैबर भी बोलता है तो भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं है? वो तो उसकी निंदा करते हैं तुम्हारा और बड़ा खराब है जो तो कैसे बोलता है जो तो कैसे करता है अब ये बात भी कुछ आपके विचार में आ गए तो पहले हसी है पूरे कुटिल को विचारी हुई जो पूरे कुटिल उसके विचारी होंगे वो हस तो देखो तुलसी तो तो अरे जब तुलसीदास बाल्मी की तरफ सुनाता सुनाता हर जगह हिंदी में लिखना शुरू किया ये भी अरबी भाषा में लिखना शुरू शब्दों में लिखना शुरू किया ये भी कोई कथा है, भगवान की कोई कथा इस प्रकार की तो ऐसे जो कुछ लोग हुई लेकिन हसंगे कौन उनके पुलिस में रख दिया कि कुल कुतुलचारी और प्रदूषण भूषण भारी चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये हसंगे जो क्र स्वभाव के व्यक्ति है वो भी हसन जो कुतुल स्वभाव के है वो भी हसन जो कुचारी है मन जिनमें सद विचार नहीं वो भी हसंगे और जो प्रदूषण भूषण भारी है वो भी हसन पर प्रदूषण भूषण भारी बनाने जाएगा जो दूसरों के दोषो को ही अपना आभूषण बनाएगा उनके कोई आभूषण नहीं मिला तो वो क्या करते दूसरे के दुर्गुण दोषियों का वर्णन करते जो दिन रात दूसरों के दोषों का ऐसा वो ऐसा उसने ही खराब इसने खराब वो गबर ये नहीं करवाता इस प्रकार इस्तेमाल उसने उनके दूसरे के दोषों को ही अपना भूषण बनाया मैंने उसी में उसको आनंद आ रहा है उसी में सुविधा लग रही है कि अंदर से कितना दूसरों के दोस्तों कर रहा है। तो ऐसे लोग होंगे चाहेंगे ना कोई अच्छा कार्य करोगे उसे खराब ही होगा अरे कोई भगवान का नाम जप रहा है और उसको संगीत नहीं आता अपने देवचुप का देव उस प्रकार बोल रहा है लेकिन अपने भगवान का भजन कर रहा है तो किसी की किसी इच्छा खराब लगता अरे कहो कम भगवान का नाम तो ले रहा गाड़ियां बनी गया अरे साल संगीत पाटेंगे अरे साल ऐसे बोलते हैं अरे साल उठा चढ़ावा मिलना तो नहीं आता सर कम से कम भगवान का नाम तो लेता लेकिन जिनको भी दोष देखते हैं भगवान का नाम ले रहा है वो तो नहीं देखेंगे ये देखेंगे की उसमें भावकर्म कैसी क्या है उसके उसके और संगीत की लहर कहाँ तक ठीक बचती है तालमेल कहाँ तक ठीक रखता है किसी को पकड़े बैठे हुए देख रहे हैं कोई एक भगवान की गुणाता करा अरे कह रहा है भाषा बोलने तो आता नहीं इनको तो हिंदी तो आती नहीं इनको अंग्रेजी तो आती नहीं भगवान की तो कटना नहीं चले अरे आती होती हो भाषा ना आती हो, हो किसकी ना आता हो, तो का किस तो किस बात कर रहे है तो बात नहीं करनी बात अच्छी हो इसलिए कम से कम उनको वो है कहते हैं ये सब लोग भारी होंगे दूसरों के दोस्त ही देखना जिनका दुष्वभाव है वे लोग उसमें जो अच्छाई है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता बुराई-बुराई जाते उनके हिसाब से तो को कोई व्यक्ति जब तक कालिदास जैसा कल न हो तब तक कंकल न करे जब तक कि लता मंगेश की तरफ गाना ना आता हो तब तक गाय नहीं सकता और जाए तो कुछ कर दो अरे कहा तुम कुछ नहीं जाते लता मंगेशकर के तो सामने बेकार आदमी तुम दो चलते अरे साहब नहीं आता जाना तो आता है अपने अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जो आता है अपने बोल लेते हैं इस प्रकार से कहती है कि ये हैं, क्रु चार हैं कि स्वभावते हैं ये लोग ऐसे ही क्रूर स्वभाव का माना ये है कि जो कठोर स्वभाव के कठोरता में ऐसा है कि किसी को बख्शते नहीं जरा भी क्षमा नहीं करते ऐसे स्वभाव को देते जहां भी जरा भी करनी दिखाएगी मानी एक दोष दिखाई दे तो निन्यान ले तो नहीं एक देश लेकर तो उसके ऊपर इंटर शुरू कर देंगे तो क्रिय स्वभाव के व्यक्ति उनके सहनशीलता नहीं उदारता नहीं उनके मन में जरा भी जैसे क्रिय लोग और भी खराब है कुटलता तो की खराबी ये है की जो हम कहा से सचे तुम कौन सकोट तो स्वभाव हाँ बड़ी सांसद बोलते हैं तभी तो ठीक बोलते हैं कि दूसरा जो कि सही बोलता है अच्छा बोलता है तभी करो कि दूसरा न बोले तो हमारी बात सब जगह सुनी जाए ये सब कुछ सुना है तो मैंने ये सब ये सब शास्त्र में सब बातें आती है जो दूसरे किस प्रकार से लोग हंसते हैं तो इसी कहते हैं हंसते हैं ये भी अच्छा हंसते तो है हैं। रोते नहीं। तो नहीं अब ये करिए हम कथा सुना ले तो रो अरे हाय आयु को कथा सुनाता है आसू अरे हम दोनों को। हम सज्जन व्यक्ति हैं वो भी प्रसन्न हो गए हमारी कथा सुन हम करके अपनी सज्जनता के कारण से और विचारी प्रदूषण भूषण भारी होंगे ये लोग भी उपहास करेंगे तो उपहास भी तभी होगा जब हास होगा तब उपहास होगा जब मन में कोई हास की भावनी नहीं आ तो हास कैसे होगा उपहास नहीं निन्दा वाला उपहास निन्दा करने वाली वो भी जो हसी होगी कहा सही हो तो दोनों को प्रसन्नता होगी दोनों को चाहिए तो निजी पवित्र के ही लाभ अब देखो एक बात भी कहते हैं कि निजी पवित्र अपनी सबको अपनी बुद्ध ठीक लगती है और अपनी भाषा ठीक लगती है और अपनी कविता अच्छी लगती है अपनी भाषा चाहिए तुम गायबड़ो अपनी भाषा बहुत अच्छी दूसरे की भाषा काम इतनी अच्छी है नहीं समझना किसी व्यक्ति तो ने बहुत जयशंकर प्रसाद की तरह से लिख दिया अरे बड़ी खराब भाषा क्यों अब समझने के बैठे तो से बड़ी खराब भाषा अब बेचारों ने इतनी सुंदर भाषा लिखी जयशंकर प्रसाद को भी कुछ कर नहीं है लेकिन बाद में पता लगा तो दूसरे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं तो, बड़ी है। तो अपनी अपनी कविता तो उसको अच्छी नहीं लगती निजी कवि लाग में नीता सरस हो अ सरस हो तो ठीक है अपना कभी तो, तो अच्छा लगेगा और चीका भी हो मैंने उसमें कोई रस न हो कार्य की बात है कि उसमें कोई ना कोई रस होना चाहिए चाहे शांत रसोई हो चाहे दीरस हो रब रस हो श्रृंगार रस हो कोई रस हो उसमें कोई ना कोई रस हो तब तक मैंने कविता माने सुन करके एक का प्रकार प्रकार के प्रकार के उसी होने वातावरण कर रहे हैं तब तो कावी सुंदर लेकिन उस प्रकार के भाव का संचार नहीं हो पाता है रस का उद्योग नहीं हो पाता है तो फिर वो कविता खींची कविता चल जाती कविता का उदाहरण कभी कभी भोजन से किया जाता है व्यंजन अनेक प्रकार के जैसे व्यंजन है तो सुबह भी अनेक प्रकार का जैसे तो व्यंजनों में कोई खट्टा है कोई मीठा है कोई तरवा है छह प्रकार के रस है जैसे कविता में भी रस हैं, उसके भी अपना अपना स्वाद है, उसके नौ प्रकार के स्वाद है ये अब जैसे भोजन में किसी खट्टा मीठा कुछ तो हो नमकीनों सही लेकिन नमकीन तो हो लेकिन किसी भोजन में कोई रस नहीं आ रोटा नीरस भोजन स्वाद नहीं दुस्वाद कैसी कविता भी अगर कोई रसना है उसमें तो विशाठ कविता है कि चाहे चेती हो चाहे सरस कविता हो अपनी कविता सबको अच्छी होती है और जय पर घनित सुनते बहुत जगनाही लेकिन दूसरे की कविता सुनकर के प्रसन्न हो जाए गर्मेय तो पुरुष होते वो जो गर्मीय पुरुष होते हैं ते बर पुरुष है मर पुरुष मन श्रेष्ठ पुरुष मरमन श्रोष्ठ बर पुरुष बहुत जगनाही ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दुनिया में बहुत कम है जो दूसरी की कविता अपनी कविता सुनाने के लिए तो बहुत रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी कविता टूटी छूटी गलत सलत होती है बहुत अच्छी लगती है और घेर घर पर जो अस्थित दूसरे को बता देंगे सुन लो कविता सुन लो कविता दो लाइन है सुन लो हमारे चार है सुनो और जरूर अरे कहा कि तुम्हारी कविता बहुत सुनी है उसमें कोई रस नहीं तो सुनते उसमें समय कर दो कहीं कुछ कर चुके तो कहीं कुछ क्या तुम्हारी कविता लेकिन नहीं अच्छी नहीं हम एक नई परिस्थिति आपके सामने लाते हैं एक तो नई आपको आपके सुनाई बिल्कुल रखना है, है। जैसे कोई खाने के लिए तो आए क्या बिल्कुल ताजी देखो चाजी तुरंत गरीब आए गैस गर्मा गर्म लाए ऐसे तो गर्मा गरम करता है तो काट के सुनाते हैं बेटी तुम्हारी कभी काट ठीक नहीं करो तो हर खाई भनिक मैनो कही बोली बोलना जो दूसरा कोई कविता सुना रहा है और उस कविता को सुनकर के लोग हर्षित हो ऐसे संसार में बहुत कम लोग होते हैं बहुत जगना बहुत थोड़े लोग ही होते हैं <coughs> और जब बहुत सर, सरसन भाई अब देखो ये भी एक बात कहते हैं संसार में है। <coughs> नाना प्रकार के व्यक्ति हैं लेकिन अधिकांश लोग जो है नदी तालाब की तरह से समुद्र की तरह से गड़बड़ी को ऐसे होता है बात है कि बड़े बाल नदी तालाब सब यह जब उनको पानी आता बरसता है तब ही बरते पानी बरसे तो तालाब में पानी आ जाए तो तालाब में बाढ़ आ जाए पानी बरसे नदी में पानी इकट्ठा हो जाए तो नदी में भी बाढ़ आ जाए लेकिन समुद्र में चाही तरह पानी पहुंचे लेकिन समुद्र बाढ़ नहीं आ इतनी नदियों समुद्र में जा रही है तो समुद्र में बाढ़ आ जाए तो समुद्र में बाढ़ नहीं आती वैसे जाता है लेकिन समुद्र बाढ़ आती है तो नदियों से नहीं आती है कैसे बाढ़ आती है तो दूसरा कृषि क्या बताते हैं कि सज्जन सतुत में कोई सज्जन लोग सतुत्र में एक आदि एक आदि को ही संत प्रकार के होते हैं सज्जन होते हैं जो समुद्र के समान है तो देख पूरा विधि बाढ़ वे चंद्रमा को देख करके बढ़ते आकाश में जो चंद्रमा पूर्व ना पूरा चंद्रमा जब निकला देखा आज चंद्रमा पूरा निकला तो समुद्र भी उठना उठ जाएगा उसमें तो जा रहा जाए दूर तक पानी उसका फैलने लगेगा लहरों में चिमची उठने लगेगा अब देखो अब समुद्र जो है वो अपने में जल इकट्ठा हुआ उस बढ़ रहा तो चंद्रमा को देख करके बढ़ रहा है चंद्रमा की पूर्णिका को देख करके बढ़ रहा तो समुद्र की तरफ जो महान पुरुष होते है वही दूसरे की बड़ाई को देख करके प्रसन्न होते है जो क्षुद्र व्यक्ति हैं, उनको जब कहीं कुछ मिल जाए तो उनकी प्रशंसा कर ले कहीं देवता गलत है शुद्र व्यक्ति जब चाहता रहता है हमारा कोई सम्मान कर तो हमारी प्रशंसा कर तो हमारी कार्य करो बस ये चाहता रहता है ये क्षुद्रता गलत है तो यह कमी है अगर ये भरपूर हो तो उनसे स्थिरता पूर्णता जाए तो उसकी विचार नहीं हमारी प्रशंसा करेगा कुछ विधान करे कुछ तारीफ करो कुछ दो। वो तो फिर उसके प्रशंसा करोगे जब दूसरे की प्रशंसा करोगे दूसरे की प्रशंसा करने में उसकी प्रशंसा होगी अपनी प्रशंसा कराने में नहीं होगी अभी जो ऊंचाइया व्यक्तित्व की कहा किस ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचता है कहां तक किसका जीवन किस प्रकार का है तो ये सब बातों को साहित्य में बताओ अपनी शास्त्र को बताओ तब ये बातें पता लगती है नहीं तो कहा किसी में किसी पूछे अरे कहा दुनिया तो यही कहती दुनिया को यही चाहती है क्या चाहती है सब चाहते हैं अपनी तारीख चाहते हमारी तारीख अभी तारीख क्या चाहते है दुनिया चाहती अरे भाई दुनिया चाहती है उसलिए तारीख से चाहने लगे कोई सही रास्ता बात करोगे सही बात क्या सही बात है अपनी अपनी तारीख की चिंता मत करो दूसरे की प्रशंसा करो सज्जन सत्रोईर बुद्ध बाहरी भाग छोटे सब नहीं वो कहा उसी बात छोट पूरा करते हैं तो तो भाग छोट जबकि हमारा भाग्य छोटा जैसे मन बुद्धि छोटे तो तो हमारा भाग भी छोटा और अभिलाष बढ़ इच्छा बहुत बढ़े मनोरथ राा ऐसे कहते अभिलाष बहुत बड़ी करण एक विश्वास लेकिन भाग्य कम है मन बुद्धि कम है लेकिन अभिलाषा मनोरख बहुत है कब तो उस अभिलाषा को लेकर क्यों करते उस प्रकार का किसका उत्तर यहाँ आया पहले जैसे कहा कि बेटा हमारे ये नहीं ये नहीं तो मान लो किसी बच्चों ने कहा कि तुमने मन नहीं है बुद्धि नहीं तुम्हें है सिद्ध बुद्धि नहीं है भाषा का ज्ञान तुम्हें नहीं है ज्ञान नहीं है तो क्यों कविता करने को तैयार है तो भगवान की कथा सुनाने को तैयार है तो उसका उत्तर इसलिए कहते हैं <स्थार्थ> जब हम ये कथा सुनायेंगे तो सज्जन लोगों को जो शिक्षण मुरैरा मिलेगा अखल पर हीस अखल लोगों का निश्चित होगा उपहास करेंगे दोनों को मौका मिलेगा सज्जन लोगों की कथा सुन करके आनंद आएगा उनको आनंद मिल गया तो चलो हमारा काम पूरा हो गया और अगर दोस्तों ने उससे हंसी तो भी हमारा काम बन गया तो करेंगे उनको कर तो तो तो भी कर। तो हसी का साधन मिल गया तो पास करने का साधन मिल जाएंगे तो दोनों के लिए नियुक्ति जुटा अब कहते कि से कौन किनको आप कहते हो कि ये सज्जन लोग कौन है कौन उसकी प्रशंसा करेंगे और कौन से दुष्ट लोग हैं खल कौन से हैं जो उसकी हसी उड़ाएंगे वो किस प्रकार के लोग होंगे तो था था। अब ये तो सब कुछ आगे बदल रहा है अब देखो एक प्रकार से सब प्रसंग तो घबरा जो स्तुतियां वंदना चल रही थी मंगला चरण कई प्रसंग अभी सब चल रहा है मंगला चरण में देवताओं की बंदना हो गई बालो की बंदना हो गई सबकी संतों की असंतों की सबकी वंदना हो गई और उसके बाद में वंदना होने लगी सब जितने और लोग जितने भी हैं सब, सारे हैं। सब के करके सारे प्राणी जितने लगी लेकिन एक बात देख रहे हैं तुलसीदास जी के मन में कुछ लोग भले है संसार में सब हमें और हम अपनी कथा को कहने के लिए अब उस गर्भ की वजह से कि असंख्य लोग गुप्त लोग हमारी कथा को सुनकर के उपहास करेंगे तो हम चुप्प हो रहे हैं कैसे नहीं जिनकी निंदा करनी हो निंदा करो और जिनके वंदना करनी हो बंदा कोई निंदो कोई गीत गाते रहते हैं क्या कहते हैं ऐसे कोई गीत गाते हैं कभी निंदा करने चलेगा निंदा जिनको वंदना करते चाहे बंदा हो अपनी तरफ से हमको ये साथ काम करने तो जानी रहे कम से कम भगवानी का भजन करने उनकी गुण गठा करने जा रहे हैं तो एक अच्छा कार्य सब कुछ सुमुन यही करते आ रहे हैं और हमको भी कह रहे हैं कि चलो तो अगर हमारे बाणी नहीं टोडियम तो करते हैं अगर हमें कहीं नहीं आती तो टोलियम बोलते हैं तो उसमें चार भगवान की गुण राष्ट्रीय किसको निंदा करने नहीं करते हैं?